देवी भागवत तीसरा स्कंध ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चलें ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेंगी इनके निकट चलकर निर्भीक हो हम इनके चरणों की उपासना में लग जाए द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक दें तो वही ठहर सावधानी के साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया हाँ चलना चाहिए श्री हरि से कहकर हम सभी अर्थात मैं विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर दिमान से नीचे उतरे जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए हम स्त्री रूप में थे मनोहर रूप वाली वे देवी जहाँ हमें अपने चरणों के पास देख कर दृष्टि से निहारने लगी हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे हमारा रूप स्त्री का बन गया था शरीर पर सुंदर आभूषण थे हमें वहीं एक पादपीठ दिखाई पड़ा वह अनेकों मणियों से सुसज्जित था करोड़ों सूर्यों के समान उससे आभा निकल रही थी मैं विष्णु और शंकर तीनों वहीं रुक गए वहाँ देवी की हजारों सहेलियाँ विराजमान थीं किन्हीं के शरीर पर लाल वस्त्र किन्हीं के शरीर पर नीला वस्त्र तथा किन्हीं के शरीर पर पीला सुंदर वस्त्र था उन सभी देवियों की आकृति कल्याणमयी थी उन्होंने विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे भगवती भुवनेश्वरी के पास रहकर वे अप उनकी सेवा कर रही थीं अन्य बहुत सी स्त्रियां नाच और गाकर उनकी उपासना में तत्पर थीं आनंद में निमग्न होकर वीणा आदिवादियों को बजा रही थी नारद मैंने जो वहां अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे नख स्वच्छ दर्पण का काम दे रहे थे भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जंगम थारा ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु रुद्रवायु अग्नि यमराज सूर्य चंद्रमा गरुण कुबेर दष्टा इंद्र पर्वत समुद्र नदियाँ गंधर्व अपसराए विश्वावसु चित्रकेतु श्वेत चित्रांगद नारद तुम्बुरु हाहा हा हु अश्विनी कुमार वसुगण सिद्ध साध्य पितरों का समुदाय शेष प्रभृति सभी नाग किन्नग उरग राक्षस बैकुंठ ब्रम्हलोक तथा पर्वत कैलाश ये सब के सब दिखाई पड़े वही मेरा जन्म स्थान कमल था उसी पर मैं चार मुख वाला ब्रह्मा बैठा था शेष शाही भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे मधु कैटअप भी दृष्टिगोचर हुए महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया यह क्या है ऐसी शंका उत्पन्न हो गई विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया तब मैं विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है हम उन देवी की झांकी करते रहे इतने में पूरे सौ वर्ष का समय व्यतीत हो गया उस सुधा में कल्याण स्वरूप द्वीप में भात भात की लीलाएं हो रही थी वहाँ की देवियाँ हम लोगों से भी सखी के समान व्यवहार करती थीं उनके सर्वांग प्रेम से पुलकित थे शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित थे उनके अत्यंत मनोहर रूप को देखकर हम लोग भी मोहित हो गए थे उनके सुंदर भावों को देखते हुए हम सबको अपार हर्ष हुआ स्त्रीवेश में परिणत श्री विष्णु ने समयानुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी